देवी भागवत छठा स्कंध वशिष्ठ जी के मैत्रा वारुणी नाम का कारण और निमि के नेत्र पलकों में रहने की कथा राजा जनमेजय ने पूछा महाभाग वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं उनका नाम मैत्रा वारुणी कैसे पड़ गया क्या उन्होंने ऐसा कर्म किया था अथवा उनमें ऐसे ही गुण थे जिससे उनकी यह संज्ञा पड़ गई मुनिवर आप सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं वशिष्ठ जी मैत्रा वारुणि क्यों कहलाते हैं इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें व्यास जी कहते हैं राजेंद्र सुनो वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र होते हुए भी निमि के शाप से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश हो गए और उन महान तेजस्वी मुनि को वह शरीर त्याग देना पड़ा राजन मित्र और वरुण के यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी इसी से इस जगत में सर्वत्र मैत्रा वरुण के नाम से वे विख्यात हुए राजा ने पूछा ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर वशिष्ठ बड़े धार्मिक पुरुष थे उन्हें राजा निमि ने क्यों साप दे दिया मुने वशिष्ठ जी कभी किसी का कुछ भी अनिष्ट नहीं करते थे फिर राजा ने उन्हें कैसे साप दिया प्रभो आप बड़े धर्मज्ञ पुरुष हैं साप का मूल कारण बताने की कृपा कीजिए व्यास जी कहते हैं राजन इसका निर्णित कारण तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं तीन प्रकार के मायिक गुणों से यह सारा जगत व्याप्त है राजा धर्म धर्मपूर्वक राज्य करे तपस्वी लोग तपस्या करे यह स्वाभाविक कर्म है किन्तु मायिक गुणों से विद्ध होने के कारण जैसा शुद्ध भाव होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता शासक राजाओं में काम और क्रोध भरे रहते हैं कठिन तपस्या करने वाले मुनियों के हृदय से भी लोभ और अहंकार की मात्रा पूरी नष्ट नहीं हो पाती फिर उत्तम फल कैसे मिले राजन जैसे ब्राह्मण थे वैसे ही क्षत्रिय दोनों राजस गुणों से ओत प्रोत होकर यज्ञ कर रहे थे इसी बीच वशिष्ठ ने निमी को और निमी ने वशिष्ठ को श्राप दे दिया और इस प्रकार वे दोनों अपार संकट में पड़ गए भोपाल इस त्रिगुणात्मक संसार में द्रव्य शुद्धि क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि प्राणियों के लिए बड़ी दुर्लभ वस्तु है महामाया की अदम्य शक्ति का यह प्रभाव है कोई कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता जिसके हृदय में जिस क्षण भगवती की कृपा पर विश्वास हो जाता है उसका उसी क्षण उद्धार हो जाता है त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवती महामाया का रहस्य पूरा समझता हो तथापि वे भक्त के वश में हो ही जाती हैं यह निश्चित बात है अतः भगवती जगदम्बा की भक्ति करना परम आवश्यक है इससे अंतकरण का दोष भी समूल नष्ट हो जाता है हाँ कहीं भक्ति में राग द्वेष और दम्भ आ गया तब तो वह उल्टे नाश का कारण बन जाती है इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए एक राजा थे उनका नाम निमी था वे बड़े सुंदर गुणी धर्मज्ञ और प्रजा के प्रेमी थे कभी झूठ नहीं बोलते थे दान करना उनका नित्य नियम था यज्ञ करने में उनकी विशेष रुचि थी वे बड़े दानी और पुण्यात्मा थे उन बुद्धिमान निमी को इक्श्वाकू का बारहवा पुत्र माना जाता है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 महात्माओं के कथनानुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवा ली कराने में कुशल तपस्वी मुने थे उन सब के यहाँ निमंत्रण भेजा गया जब संपूर्ण उपयोगी सामान एकत्रित हो गया तब धर्मज्ञ राजा निमी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा मुनिवर कृपा मैं यज्ञ करना चाहता हूँ आप इसके आचार्य हो जाइए आप सर्वज्ञानी पुरुष मेरे गुरु हैं अतः अब यह मेरा कार्य आपके ऊपर निर्भर है यज्ञ संबंधी सभी वस्तुओं का संग्रह कराकर मैंने इनकी शुद्धि करा दी है मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं पाँच वर्ष के लिए यज्ञ में दीक्षित हो जाऊँ मैं विधि पूर्वक वह यज्ञ करना चाहता हूँ जिसमें भगवती जगदम्बा की विशेष रूप से आराधना की जाए क्योंकि उनकी प्रसन्नता ही मेरे यज्ञ का उद्देश्य है राजा निमी के ऊपर युक्त बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा राजेंद्र पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वर्ण कर लिया है पराशक्ति नामक यज्ञ करने के लिए वे तैयार हैं उन्होंने पांच वर्ष तक यज्ञ करने की दीक्षा ले ली है अतएव राजन जब तक तुम इस सामग्रियों को सुरक्षित रखो इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर उस कार्य से निवृत्त होकर मैं तुरंत तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा उस समय तक तुम्हें सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए